इसमें हम लोग एकादश मंत्र का भाष्य विचार कर रहे थे यश्यातंग मतं मतं ये दश अजा अभिज्ञातंग विजानता विज्ञातम अभिजानता जो ब्रह्म को विषयत्व नहीं जानता है पर आत्मत्व जानता है अहम् ब्रह्मास्मृति वो ही ब्रह्म को ठीक जानता है और जो विषयत्व न जानता है मेरे से भिन्न है वो ब्रह्मा वो ठीक नहीं जानता है क्यों उसके लिए उत्तरार्ध में हेतु दिए बीजानतम अभिज्ञातम पूर्व काल में भी जो ज्ञानी लोग हुए हैं ब्रह्म को जाने हैं वो भी अविषयत्व ने जाने विषयत्व नहीं जाने हैं तो इसीलिए आज भी ब्रह्म को जो जानता है तो वो भी आत्मत्वे नहीं जानता है उत्तरार्ध में हेतु कहा गया अच्छा भाष्य में अभिज्ञातम अविदितम आत्मत्वेन तृतीय पंक्ति भाष्य में हम लोग देख ले थे अभिज्ञात नहीं हुआ था ना चल रहा था अभिज्ञातम अविदितम जो ज्ञानी लोग हैं उनके लिए ब्रह्म अभिज्ञातम अभिज्ञातम अविदितम विषयत्वेन ज्ञात नहीं है आत्मत्वे नभिषय अभिषयतया ब्रह्म ब्रह्म हमारा स्वरूप है इसलिए विषय नहीं बनेगा विजानताम ज्ञानी ज्ञानियों को ऐसा ही ब्रह्म का अनुभव है यमात क्योंकि ज्ञानियों को इस प्रकार अनुभव होता है ब्रह्म हमारा स्वरूप ही है हम ही है वास्तव तस्मात तदेव ज्ञान वही वास्तव ज्ञान है और उसके विपरीत जो अज्ञानी लोग है उनका कैसे स्थिति है कहते हैं यत्सा विज्ञानतम विज्ञानतम अर्थात विदितम व्यक्तम एव अज्ञानी लोग ब्रह्म को मेरे से भिन्न है मैं जानता हूं इस प्रकार के उनका बोध रहता है तो कहते हैं बुद्धि आदि विषयम बुद्धि आदि विषय है जिन मतलब उनका ज्ञान का बुद्धि को ही ब्रह्मत्व तो न जानते हैं बुद्धि ब्रह्म मन ब्रह्म इस प्रकार अर्थात तो मन को जानते हैं और उसी को कहते हैं वो ब्रह्म है बुद्धि को जानते हैं अथवा कोई देवता को जानते हैं उसको ब्रह्म बोल करके मानते हैं बुद्धि आदि विषय ब्रह्म अभिजानता अज्ञानियों का आ, उनका अपने से भिन्न वस्तु को ब्रह्म मानने से उनको अज्ञानी क्यों कहा गया उसके लिए हेतु देते हैं विदित अविदित व्यावृतम आत्मभूतम जो आत्मा है ब्रह्म है वो विदित अविदित ये दोनों से भिन्न है और जो विदित बोल करके जान रहा है वो तो अज्ञानी होगा ही विदित अविदित से भिन्न आत्मभूतम हमारा स्वरूप ही है नित्य विज्ञान स्वरूपम विज्ञान स्वरूप अर्थात मैं नहीं हूँ इस प्रकार के ज्ञान को भी किसको नहीं होगा नित्य विज्ञान स्वरूपम आत्मस्थम अविक्रियम अमृतम अजरम अभयम अन्यवाद अविषय इति एवं अभिजानता इस प्रकार की जो नहीं जानते हैं ज्ञानी लोग कैसा जानते हैं कहते हैं आत्मस्थम अर्थात आत्मस्थम अर्थात आत्मनि तिष्ठति अर्थात अधिकरण आधे इस प्रकार की स्थिति नहीं है अर्थात आत्मा ही है हमारे ही स्वरूप है अभिक्रियम ब्रह्म अर्थात तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसमें कोई विक्रिया कोई परिवर्तन नहीं होता है बाल्यकाल में जो हम थे कहते हैं युवा अवस्था में भी वही हम और वार्धक्य में भी वही उसमें कोई विक्रिया परिवर्तन नहीं हो जाता है जड़ पदार्थ में ही परिवर्तन होते हैं चैतन्य में कोई परिवर्तन नहीं है अमृतम मरण धर्मा नहीं है मरण अमृतम मरण धर्मा नहीं है अर्थात इसमें मरण का योग्यता भी नहीं है अमृतम अजरम इस बहुप्रिय है अजरम में बहुप्रिय है अविद्यमान जरा उसमें वार्धक्य परिवर्तन नहीं है तो फिर जरा वार्धक्य कहाँ जाएगा अभयम द्वितीयधी भयम भवती हमसे कोई भिन्न है तो उससे भय हमको हो सकता है अगर हमसे कोई भिन्न नहीं है तो फिर भय होने का संभावना ही नहीं है अभयम आत्मनिष्ठ हो जाने से फिर अभयम अन्यत्वाद अभिषयम यह आत्मा विषय क्यों नहीं हो जाता ब्रह्म विषय क्यों नहीं होता है कहते हैं हमसे वो भिन्न है ही नहीं जो भिन्न होता है वही विषय बनता है इस प्रकार के ज्ञानी लोग आत्मा को जानते हैं किंतु अज्ञानी लोग इस प्रकार की अभिजानता नहीं जानते हैं और नहीं जानकर के बुद्धियादि विषया बुद्धियादि विषयात्मतयाव नित्यम विज्ञातम ब्रह्म बुद्धि आदि विषयात्मतया अर्थात तो बुद्धि आदि ही इनके दृष्टि से ब्रह्म है अर्थात बुद्धि ब्रह्म बुद्धि को जानते हैं और कहते हैं यही ब्रह्म मैं जिसको जानता हूँ वही ब्रह्म किसको जानते हैं बुद्धि को अथवा मन को प्राणों को किसी देवता को इस प्रकार की बुद्धि आदि विषयात्मतया एव विज्ञातम ब्रह्म नित्यम नित्यम अर्थात अज्ञान अवस्थाएम नित्यम अज्ञान अवस्था में हमेशा ब्रह्म को विज्ञात जानते हैं और बुद्धि आदि विषयात्मत बुद्धि आदि विषय रूप से अर्थात बुद्धि को ब्रह्म कह देना टीका में ये सब को देते हैं टीका में देख लीजिए अंतिम पंक्ति दिया है बुद्धि आत्मा मन आत्मा इंद्रिय आत्मा इति विज्ञातम इस प्रकार की मानने वाले आगे भाष्य में हाँ वो ये भाष्य की पंक्ति का पूरा अयम अर्थ इतना लिखते हैं वो कार्यकारणभावेन च कार्यकार अयथार्थविषयत्वात् विषयवा ओ विराम नहीं रहेगा अयथयक है ना अंतिम न अतिमंक्तिभाष्य शुक्तिदौ रजताद अध्याण ज्ञानबद मिथ्याज्ञानम तम तस्मा विदित अविदित विदित शब्द से व्यक्त पदार्थ को कहा गया था अविदित पद शब्द से अव्यक्त व्यक्त कार्यम अव्यक्त कारण विदित अविदित कहने से कार्य कार्यकारण ये सब धर्म ब्रह्म में आत्मा में आरोप होता है धर्म अध्यारोपेण कार्यकारण भाव चविकल्पम कार्य कारण ये सब बुद्धि विदित अविदित व्यक्त अव्यक्त ये सब सविकल्पम सब विकल्प विकल्प न सह अगर कुछ एक पदार्थ आ गया घट आ गया तो उसे भी नपट भी आ जाएगा ये सब विकल्प होता है और ये विकल्प सब अयथार्थ विषयत् ये सब यथार्थ विषय नहीं है कोई भी अध्यस्थ पदार्थ को जानते हैं वो यथार्थ नहीं है रज्जु में सर्प भी दिख सकता है माला भी लग सकता है दंड भूछिद्र जलधारा कितनी चीज लग सकते हैं वो सब विकल्प हो जाते हैं विकल्प अर्थात एक है उसके साथ एक दूसरा भी आ सकता है ऐसे स्थिति को विकल्प कहते हैं जहां भी विकल्प है वो सब अयथार्थ विषय वो सब मिथ्या है ब्रह्म है जैसे दृष्टांत तो देते हैं सुक्ति काद रजतादि अध्यारोपण ज्ञान व सुक्ति है किंतु उसमें कोई रजत का अध्यारोप करता है ऐसे सुक्ति में रजत अध्यारोप वो जैसे मिथ्या ज्ञान होता है मिथ्या है इसी प्रकार की ये कार्य और कारण इत्यादि विदित अविदित ये सब कल्पित है ब्रह्म में आत्मा में ये सब कल्पित ही है अच्छा मंत्र के द्वारा सार यही कहा गया कि जब तक हम अपने से भिन्न पदार्थ को ब्रह्म आत्मा इस प्रकार के जानने के लिए उद्यम करते हैं हम भ्रांत ही हैं ब्रह्म को हम जानने के लिए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है आत्म ज्ञान प्राप्त करना है सारे जीवन हम उसके पीछे लगे रहते हैं और कहते हैं कि जैसे हम जानने का हमको संस्कार पड़ा है ये जानते हैं इसको जानते हैं इसी प्रकार की हमारी बुद्धि रहता है हम भी जानेंगे ब्रह्मों को ये तब तक हम अज्ञानी ही रहेंगे ये बुद्धि को विपरीत करके हमेशा ये हमको विचार चलाना पड़ेगा ये जो हम है जानने वाला यही आखिरी ब्रह्म है किंतु हम इसको क्यों ग्रहण नहीं करते कहते इस प्रकार अगर हम मान लिए कि जो मैं जान रहा हूं मैं हूँ यही ब्रह्म है इससे हमको लाभ क्या हुआ क्योंकि हमारा संस्कार पड़ा है कि हमको हमेशा लाभ होना चाहिए सांसारिक जागतिक लाभ से हम इतना संस्कृत हो गए हमारा बुद्धि हमको कुछ लाभ होना चाहिए और हम जाने के हम है बस यही आत्मा है यही ब्रह्म है उससे हुआ क्या रोटी के लिए तो भोजनालय जाना पड़ेगा दर्शन करना है तो गंगा जी जाना ही पड़ेगा इसे लाभ क्या हुआ ये हमारा एक कमजोरी है जिसके चलते हम स्वरूप को ग्रहण नहीं करें ये लाभ का बुद्धि हटाना पड़ेगा इसको कहते हैं वासना इच्छा कामना ये रहने से हम अपने स्वरूप को ग्रहण नहीं करते ब्रह्म रूपेण जितना जितना कामना हट जाएगा कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए उतना उतना निष्ठा हो जाएगा ये बाहर ब्रह्म खोजने का बुद्धि हट जाएगा एक भी पाने का इच्छा है तो ये सब घटेगा नहीं अधिक विचार करना है इस विषय में अभी टीका में देखेंगे ये मंत्र का तात्पर्य वही हो गया कि विषय जो जानता है वह अज्ञानी है मैं ही ब्रह्म हूँ इस प्रकार जो जानता है वह ज्ञानी है टीका में अयम अर्थ ये मंत्र का सार अर्थ जो भाषा में पंक्ति गया उसको कहते हैं पूर्वेशम ब्रह्म बीजानताम यहाँ थोड़ा व्याकरण का विचार है ब्रह्म बीजानताम यहाँ ब्रह्म कर्म है धातु हो गया ज्ञान धातु ज्ञान धातु का कर्म है ब्रह्म अभी एक ब्रह्म के साथ ज्ञान का अन्वय है अभी बिजानता में प्रत्यय क्या है ज्ञान धातु से क्या प्रत्यय हुआ जानत क्या प्रत्यय क्षत्रि हुआ तभी धातु हो गया ज्ञान और प्रत्यय हो गया शत्रि और प्रकृति प्र, प्रकृति प्रत्यय हो प्रधान कौन होगा प्रत्यय अर्थ प्रधान अभी प्रत्यय अर्थ हो गया शत्रि क्षत्र किस अर्थ में आता है कर्ता अर्थ में आ लट के स्थान पर आया किस सूत्र से लट सत्री स्थान वो प्रथम असमान अधिकरण तो अभी कर्ता अर्थ में आया और ज्ञान हो गया धातु ज्ञानार्थक और कर्ता अभी ब्रह्म का अन्वय ज्ञान धातु के साथ होगा ना लट के साथ सत्री के साथ हो पाएगा ये सत्री अर्थात कर्ता को कहता है ब्रह्म का कोई कर्ता होगा क्या नहीं होगा तो अभी ब्रह्म का अन्वय सत्री के साथ नहीं हो पाएगा और सत्री और ज्ञान में प्रधान कौन था सत्री तो ब्रह्म को अगर अन्वय करना है बीजानतम के साथ तब पदार्थ पदार्थ न अन्वे थी न तो तद एक इसलिए ब्रह्म का अन्वय अभी शत्रु के साथ हो ही नहीं पाएगा क्योंकि सामर्थ्य नहीं है ब्रह्म का अन्वय ज्ञान के साथ होना चाहिए क्योंकि किंतु ज्ञान गौण हो गया इसलिए उसके साथ अन्वय नहीं हो पाएगा समास होने के लिए सामर्थ्य सामर्थ्य दो प्रकार के कहा जाता है एक होता है व्यापेक्ष एकार्थी भाव सामर्थ्य व्यापेक्षा भाव सामर्थ्य विशेष अपेक्षा व्यापेक्षा जैसे वाक्य में होता है पदार्थों का बीच में परस्पर में अपेक्षा रहने से अन्वय होता है पदार्थों का बीच में अपेक्षा तीन प्रकार की कहा जाता है हुआ आकांक्षा योग्यता सन्निधि अगर है तब पदार्थों का अन्वय हो जाएगा जैसे कहेंगे नद्या स्थिर पंच फलानी संति ये पद का पदार्थ आ जाएगा और उनमें अपेक्षा है अन्वय हो जाएगा उनको बाक्य अर्थ ज्ञान भी हो जाएगा और हम कहेंगे कि बन्नी ना सिंचित तो इसमें योग्यता है नहीं, नहीं है तो यहां ये व्यापेक्ष अपेक्षा नहीं रहा सेक से क्रिया को बन्नी का अपेक्षा नहीं रहा ये अपेक्षा नहीं रहने से यहां अर्थ ज्ञान नहीं होगा अन्वय नहीं होगा ये व्यापेक्षा भाव सामर्थ्यों को अन्वय कहते हैं और दूसरा हो गया एकार्थी भाव सामर्थ्य जहाँ समास होता है एकाधिक पद अपना अर्थ को छोड़कर के एक सामान्य अर्थ में सब समा जाते हैं इसको कहते हैं एक अर्थ में सब मिल जाना ऐसे पदों में सामर्थ्य रहे कि एक अर्थ में समा जाना उसको कहा जाएगा एकार्थी भाव सामर्थ्य वो समास में होता है जैसे कहेंगे राज्य पुरुष, अथवा पिताम इस प्रकार के पीतम अंबरम ये दोनों पदों में अभी बहुप्रिय समास में जाने के लिए सामर्थ्य है तो पीतम अम्बरम यश्य अथवा कर्मधारय कर देंगे तो पीतम च तद च ये हो जाएगा सामर्थ्य है एकार्थी भाव सामर्थ्य होने से समास होता है यहाँ किंतु एकार्थी भाव सामर्थ्य नहीं हो पा रहा है क्योंकि ब्रह्म का अन्वय शत्रि के साथ नहीं जा पाएगा और शत्रि प्रधान है होने से समास नहीं हो पाएगा क्योंकि सामर्थ्य नहीं है ब्रह्म का अन्वय किसके साथ यहाँ होता है ज्ञान धातु के साथ और ज्ञान धातु गौण हो गया तो सामर्थ्य नहीं रहा तो समासन नहीं होगा ठीक है समासन नहीं हुआ अभी ज्ञान धातु विजानता में कृत प्रत्यय है कृत प्रत्यय होने से ज्ञान धातु का कर्म कौन हो गया यहाँ ब्रह्म कर्तिकर्मण हो कृति उसको ष्ठी होना चाहिए ब्राह्मण बीजानतम ऐसा होना चाहिए था किंतु नहीं हुआ न लोका निष्ठा खलर्थ त्रिनाम वो सूत्र कहता है कि न जो कर्तृकर्मण कृति से ष्ठी होना चाहिए था ल उ कव्यय निष्ठा और ये सब अगर है तब कर्तृकर्मण ष्ठी नहीं होगा यहाँ ल है ल अर्थात लट के स्थान पर शत्रि आया है तो ये सत्री जो है वो ल है तो वो निषेध करता है ना उ, उक, ये सब अगर हो जाएंगे तो कर्तृकर्मणों कृति से सप्राप्त षष्ठी नहीं होगा इसलिए यहाँ ष्ठी भी नहीं हुआ नहीं तो होना चाहिए ब्राह्मण अच्छा तो यहाँ और ष्ठी यहाँ और ष्ठी कर्तृिकर्मणों कृति षष्ठी इस पृष्ठा में नहीं है अर्थात कृति कृतिष्ठी हो जाना चाहिए था किंतु न लोकाव्यय निषेध कर दिया इसलिए ष्ठी नहीं हुआ ये अभिकर्म द्वितिया ही है ये पूर्वेशन एव ब्रह्मण प्रसिद्धवात पूर्वेशा चार नंबर टिप्पणी दे पूर्वेशम याज्ञ बल क्या न पूर्व काल में जो ज्ञानी हुए थे वो पूर्वेशा ब्रह्म विजानताम अभिज्ञातवेन एवं ब्रह्मण प्रसिद्धवा पूर्व काल में भी जो ज्ञानी लोग हुए थे उनके लिए ब्रह्म अभिज्ञातवे नविषयत्व अहम अस्मी ब्रह्म इस प्रकार के उनको भी ज्ञान हुआ था इसलिए इदानीमपि अविषयतया ज्ञानम सम्यक ज्ञानम ये लिखना है ना अच्छा इदानीम अपी टीका में द्वितीय पंक्ति में इदानीम और अविषयतया ज्ञानं आगे लिखना पड़ेगा सम्यक ज्ञानं उतना अंश छूट गया है जिनके पास पुस्तक नहीं है अगर कैलाश का महात्मा है तो पुस्तकालय से पुस्तक ले लीजिए हाथ में रहना चाहिए पुस्तक इदानीमी अविषयतया ज्ञानम सम्यक ज्ञानम क्योंकि पूर्व काल में भी जिनको सम्यक ज्ञान हुआ था उनके लिए भी ब्रह्म अविषय था स्वरूप ही था अहम अस्मि ब्रह्म इस प्रकार की उनको ज्ञान हुआ था इसलिए आज भी वही सम्यक ज्ञान होगा जो अविषयत्व ना जानता है मैं ही ब्रह्म हूँ इस प्रकार जो जानता है वही ठीक जानता है तथा ये हो गया जो लोग ब्रह्मों को आज का दिन में ठीक जानते हैं उनका विषय कह दिया और जो आज का दिन में ठीक नहीं जानते कहते पूर्व काल में भी लोग हुए थे जो ब्रह्मों को ठीक नहीं जानते थे वो लोग कैसे जानते थे कहते विषयत्व विषयत्वना तो आज भी जो विषयत्व विषयत्वना जानता है वो भी ठीक नहीं जानता उसको कहते हैं तथा पूर्वेशम पांच नंबर टिप्पणी पूर्वेशम अविदुषाम बौद्धादि नाम ये बौद्ध ये विषय पूर्वेशम हो गए विज्ञातत्वेन एव विज्ञात प्रसिद्धत्वात् प्रसिद्धवादानमी विषयतया ज्ञानम असम्यक ज्ञान पूर्वकाल में जो अज्ञानी लोग हुए थे और ब्रह्म को जानते थे बोल करके कहते थे वो भी ब्रह्म विज्ञात है हमसे भिन्न है ऐसे जानते थे उनको इसी प्रकार के ब्रह्म प्रसिद्ध था इसलिए इदानीम अभी आज भी जो विषय तय हमसे भिन्न ब्रह्म इस प्रकार के जानता है वो ज्ञानम असम्यक ज्ञानम वो ठीक ज्ञान नहीं है हमसे भिन्न ब्रह्म है ये जानना ये ठीक ज्ञान नहीं है कोई उपास्य हो जाएगा अर्थात स्वर्ग में है कोई ब्रह्मलोक में है अथवा कोई वैकुंठ लोक में है कैलाश में है ये कैलाश नहीं जो कहते हैं लो ओरिजिनल कैलाश वहां भी हो ठीक है छोड़ दीजिए वह लोग कहते हैं तब कहीं भी अगर है वो ब्रह्म नहीं है पहले मंत्र आ गया न दिदम यदिदम उपासते, ने, ने दम उपास नैदम उपासते, तदेव उपास तदे तो जिसको हम उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है आगे टीका में बुद्धि आदि विषयम बुद्धियादि विषयम भाष्य में पंचम पंक्ति में दिया था बुद्धियादि विषयम जो व्यक्त है बुद्धियादि रूपक विषय अर्थात बुद्धि को ही ब्रह्म मानता है बुद्धियादि विषयम उसका अर्थ कहते हैं तद्रूपतया तद्रूपतया अर्थात बुद्धि रूपेण ब्रह्म अर्थात बुद्धि बुद्धिरात्मा ब्रह्म ऐसे विज्ञानवादी लोग मानते हैं मन आत्मा चार लोग मानते हैं इंद्रिय आत्मा वो भी चार का एक के होते हैं यही विज्ञातम वेदवाह्यानम ब्रह्म बौद्धादीनम प्रसिद्धम वेदवाह्य कौन सा विज्ञातम अंतिम पंक्ति में विज्ञातम है जी। है तो है। अच्छा हाँ विज्ञातम हा, करना है इसमें विज्ञातम है वेदवाह्यानम जो वेद के अनुसार नहीं चलते हैं कौन कहते हैं बौद्धादि बौद्ध मत ये सब अर्थात अपने से भिन्न इस प्रकार की मानते हैं तत इदानमी तन मताुसारिणाम भ्रांता नाम है बुद्धियादि विषय अनात्म रूपम आत्मतया अभिमतम इतर्थ इसलिए आज का दिन में भी उनके मत के अनुसार चलने वाले जो होते हैं वो भ्रांत है क्यों है कहते हैं बुद्धियादि विषय अनात्म रूपम आत्मतया अभिमतम बुद्धि इत्यादि जो सब अनात्मा होते हैं बुद्धि मन इंद्रिय प्राण इत्यादि वो सब को आत्मा मानते हैं तो आज भी वो लोग ऐसे ही भ्रांत हैं जैसे उनके सब गुरुजी लोग थे तो गुरु परंपरा चलेगा तो जैसे उनके पूर्व गुरु गुरु सब थे वो जैसे अपने से भिन्नों को ब्रह्म मान करके अज्ञानी रहे इसी प्रकार ये भी ऐसे ही रहे अच्छा ये मंत्र पूरा हुआ नंबर छिप्पणी में आदि विषयम बुद्धियादि ओहो अच्छा इसमें बहुत लंबा पाठ है हाँ हम भी उसको प्रश्न चिन्ह लगा करके रखा है अच्छा ठीक है ये तो बहुत लंबा है तो ठीक है इसको हम लोग करके दे देंगे नहीं तो और आठ नंबर टिप्पणी ये तो थोड़ा लंबा है आठ नंबर टिप्पणी में छोटा बुद्धियादि विषय द्वितियादे होना दी है ना इत्यादि है उसको हाँ उसको बुद्धियादे करना है और छह नंबर टिप्पणी तो लंबा छुट गया उसको तो ठीक हाँ ठीक है आगे ये मंत्र पूरा हुआ अच्छा ये पूर्व मंत्र भी श्रुति का वाक्य था श्रुति वचन था आचार्य शिष्य का वचन तो शिष्य चरितार्थ हो गया वो पूरा हो गया था यशा मतम तरह मतम ये श्रुति का वचन था ये भी श्रुति ही कहती है आगे टीका में कें द्वारण तर्य विषयतया आत्मा अवगम्यता आकांक्षाएं आह तरी फिर किस प्रकार के ब्रह्म को जानना चाहिए आत्मा अवगम्यता आत्मा का ज्ञान फिर कैसे होना चाहिए वास्तव क्योंकि आपने कह दिए जो विषय तो जानता है वो ठीक नहीं जानता है अपने तो से भिन्न ये ब्रह्म नहीं है तो फिर वास्तव कैसे जानेंगे उपाय क्या है उसके लिए बताते हैं मंत्र वाम में दिया गया प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वंग बिंदते आत्मना बिंदते वीर्यंग विद्य बिंदते अमृतम प्रतिबोध विदितम मतम प्रतिबोध में विप्सा है बोधम बोधम प्रति विदितम बोध शब्द तो का अर्थ वृत्ति अंतःकरण वृत्ति तो अंतःकरण का प्रत्येक वृत्ति में साक्षितया विदित अर्थात हमारा बुद्धि में जब कभी घट ज्ञान हुआ पट हुआ नदी के सामने बैठे हैं नदी ज्ञान पर्वत दिख रहा है आकाश दिख रहा है प्रत्येक ज्ञान को हम जानते हैं मेरे को घट ज्ञान हो रहा है मेरे को पर्वत का ज्ञान हो रहा है ये जो हम जानते हैं यही जानने वाला आत्मा है तो प्रत्येक बुद्धि वृत्ति का ये साक्षी है तो प्रतिबोधम विदितम अर्थात तो प्रत्येक वृत्ति का साक्षी तवे ये आत्मा का आत्मा को जानना चाहिए अर्थात मैं ही जान रहा हूं सब हमारे अंतकरण का वृत्ति को इसी रूप से ही जानना चाहिए अगर ऐसा ही जाना जाएगा तभी तो आत्मा मतम मतम अर्थात वास्तव ये ब्रह्म ज्ञान होगा उससे क्या लाभ होगा कहते हैं अमृतत्वम ही बिंदते फिर मोक्ष को प्राप्त करेगा और उसका मरण धर्मत्व तो ये नहीं रहेगा आत्मना बिंदते वीरियम विद्या बिंदते अमृतम आत्मना आत्मना अर्थात आत्मनिष्ठया जब ज्ञान हो जाता है तो मैं ही ब्रह्म हूँ इस प्रकार के निष्ठा हो जाने से बिंदते वीरियम वीरियम अर्थात तो मृत्यु को अभिभव निराकरण करने का सामर्थ्य जब मैं चैतन्य रूप आत्मा इस प्रकार की निश्चय हो गया उसमें तो जन्म मृत्यु विकार ही नहीं है इसलिए यही वीरिय है वीर्य अर्थात तो मृत्यु को अभिभव दवा देने का निराकरण करने का सामर्थ्य अर्थात तो मेरा जन्म मरण होता ही नहीं ऐसा नहीं कि एक बार तो हो गया और आगे होगा नहीं ये नहीं अगर एक बार इस बार जन्म हो गया था आगे मेरा जन्म नहीं होगा अगर इस बार है तो, तो ये वृंदावन में एक उड़िया बाबा होते थे उनके विषय में कहा जाता है कोई आके बोला कि गुरु जी अब तो मेरे को आगे तो और जन्म नहीं होगा तो गुरु जी पूछे कि आगे तो नहीं होगा किंतु इस बार एक बार हो गया बोले हाँ ये एक बार हो गया तो अब तो ज्ञान हो गया कहते फिर बार बार होगा तो अर्थात इस प्रकार के हमको निश्चय होना चाहिए जन्म तो शरीर का ही हुआ है हमारा नहीं हुआ आत्मना बिंदते बीरियम और विद्या बिंदते अमृतम अमृत अम्रित अर्थात मोक्ष तो विद्या से मोक्ष प्राप्त करेगा और आत्मनिष्ठ से वीर प्राप्त करेगा यहाँ तात्पर्य है कि विद्या आत्मना बीरियम लब्ध्वा अमृतत्व बिंदते इस प्रकार हो जाएगा विद्य ब्रह्म ज्ञान से आत्मना आत्मनिष्ठया अगर आत्मज्ञान हो गया तो आत्मनिष्ठ हो गया आत्मनिष्ठ होने से वीर मृत्यु को अभिभव करने का सामर्थ्य आ गया मृत्यु को हटा दिया हमारा मृत्यु नहीं है क्योंकि जन्म ही नहीं हुआ ये स्थिति आने से अमृतम प्राप्त करेगा अर्थात विद्य आत्मना वीरियम बिजली धातु में अगर त्वा प्रत्यु होगा तो बित्तवा बिजली धातु के आगे अगर त्वा को लेप होगा ना लेप नहीं बित्वा अनिर्ट धातु है तो अर्थात विद्य आत्मना वीरियम बीतवा अमृतम विंदते इस प्रकार की उत्तरार्ध का अन्वय हो जाएगा विद्या से आत्मनिष्ठ हो जाएगा आत्मनिष्ठ होने से मृत्यु का अभिभव हो जाएगा जन्म मृत्यु से रहित तो हो जाएगा फिर मोक्ष इस प्रकार के अन्वय भाष्य में प्रतिबोध विदित मतम इतिप्सा मतम इति के आगे ये विराम नहीं रहेगा प्रतिबोध विदितम मतम इति बिप्सा विप्सा के आगे गैप है प्रत्यानम बीच में अच्छा ठीक है पुराना में नहीं, अच्छा, पुरा नहीं था प्रतिबोध विदितम मतम इति भिप्सा विप्सा अर्थात ये जो प्रतिबोध में प्रति शब्द है ये विप्सा अर्थ में प्रत्यानम आत्मावबोध द्वार विराम यहां पर विराम हो जाएगा मतम की मतम इति के आगे विराम काट देंगे और प्रत्यानम आत्मावबोध द्वारत्वाद् यहाँ विराम हो जाएगा ये संग्रह वाक्य हुआ अच्छा टिका में संग्रह वाक्यम विवृणती भाष्यकार स्वयं संग्रहवाक्य को विवरण करते हैं ये जो संग्रह वाक्य हुआ प्रतिबोध विदित मतम ये तो मंत्र का प्रतीक लिया गया यहाँ प्रतिबोध में समास हुआ है विपक्षार्थ में अवैभाव हुआ प्रत्यनाम आत्मा अवबोध द्वार ये जितने प्रत्यय प्रत्यय अर्थात बुद्धि वृत्ति अंतकरण का वृत्ति तो उनका आत्मा आत्मा अर्थात स्वरूप ये प्रत्येक वृत्ति को सत्ता स्फूर्ति देने वाला ये साक्षी होने से वो द्वार होता है जैसे एक दृष्टांत देने के लिए अभी बिंब हमको नहीं दिख रहा है किंतु सामने में दर्पण है तो उसमें प्रतिबिंब दिख रहा है हम कहते हैं कि प्रतिबिंब को जान करके हम बिंब को फिर आगे जान सकते हैं तो प्रतिबिंब बिंब ज्ञान के लिए द्वार होता है इसी प्रकार की यहाँ प्रत्येक जो अंतकरण के वृत्ति होते हैं उस वृत्ति में प्रतिबिंबित तो होता है ये चैतन्य इसलिए ये वृत्ति वो चैतन्य का अनुभवों में द्वार बनेगा इसी को यहाँ कहा गया प्रत्यानाम आत्मावबोध द्वार प्रत अच्छा प्रत्यानाम प्रत्यनम दिया ये सब प्रत्यानाम द्वारत्वम किसमें द्वारत्वम आत्मा में ये अंतकरण का वृत्ति आत्मा का ज्ञान में द्वार होते हैं क्योंकि इसी में ही प्रतिबिंबित तो होता है आत्मा ठीक टीका हमें यथा अस्म शरीर बुद्धि परिणामा जड़ा अभी चिदव्याप्ततया संवेदनबत् अवभाषंत इति संभाव्यते अस्मिन शरीर अर्थात जो व्यक्ति विचार कर रहा है मैं बोल करके उसका अर्थात मन में जो बुद्धि के परिणाम होते हैं बुद्धि परिणामा वो सब जड़ है जड़ होने पर भी चिद व्याप्तया चिदाभास होता है अंतकरण का वृत्ति होगा तो उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब होगा चिदाभास चीज व्याप्तया चैतन्य से व्याप्त होते हैं अर्थात चैतन्य का प्रतिबिंब होने से संवेदनाबद्ध अवभाषंते हैं वो भी चैतन्य जैसा प्रकाशमान हो जाएगा जैसे अंधकार में दर्पण है दिखेगा नहीं। और उस दर्पण के ऊपर अगर हम दूर से एक टॉर्च लगाएंगे तो अभी वो दर्पण दिखेगा और दर्पण के सामने अगर कोई पदार्थ होंगे वो भी दिख जाएगा तभी दर्पण प्रकाश जैसा लगेगा वो टॉर्च कहां से आ रहा है वो लाइट उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाएगा हमको तो दर्पण ही दिखेगा प्रकाश इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं संवेदनबद्ध अवभासन्ते ये जो वृत्ति है वो तो स्वयं जड़ है किंतु चैतन्य का प्रतिबिंब इसमें होने से ये तो चेतन जैसा प्रकाशित तो होते हैं जड़ा स्वाभाविक प्रकाश अनुपत्ति जो जड़ होंगे उसमें स्वाभाविक प्रकाश नहीं रहेगा अर्थात वो स्वयं प्रकाश नहीं कर पाएंगे दूसरों का संवेदन बद भाषंते अच्छा इसमें तो ठीक है वह छुट गया नया पुस्तक में संवेद आगे व होना चाहिए संवेदन व अवभाषंते जड़ पदार्थ का स्वाभाविक प्रकाशन नहीं है तथा तो ये हो गया कि साधक अपने शरीर में जैसे अनुभव करता है तथा तो सर्व सर्वशरी बौद्धा प्रत्यय यद व्याप्ततया संवेदनबत् अभासन थे सो इति संभाव्य जैसे अपने अंतकरण का सारे वृत्ति चैतन्य के द्वारा प्रकाशित तो होते हैं तभी हमको पता चलता है कि मैं जानता हूँ हमारा सामने और एक कोई व्यक्ति खड़ा है वो कहता है कि नहीं हम देखता है ना आपको जानता है तो जैसे हम भी जानते हैं कहते हैं हमारे अंतकरण की वृत्ति चैतन्य के द्वारा प्रकाशित होता है हमारा सामने में जो व्यक्ति है वो भी जानता है तो उसका अंतकरण का वृत्ति भी चैतन्य के द्वारा प्रकाशित होगा इसको यहाँ है कहते हैं सर्व शरीरेशु बौद्धा प्रत्यय बौद्धा बुद्धेरिमें बौद्धा बुद्धि के जो प्रत्यय प्रत्य, वृत्ति यद व्याप्ततया संवेदनमत अवभाषंते जिस चैतन्य के द्वारा व्याप्त होकर के वो प्रत्यय भी चेतन जैसा लगते हैं सो अस्ति, सो आत्मा अस्ति, इति संभाव्यते आत्मा है अर्थात हम भी हमारा अंतकरण को वृत्ति को प्रकाशित करते हैं इसी प्रकार की सर्वत्र जो अंतकरण का वृत्ति प्रकाशित होता है अर्थात सभी लोग जानते हैं जो लोग सुनते हैं अभी जो लोग नहीं सुनते हैं उन लोग कैसे पता चलेगा कि वो लोग जानते हैं जो लोग सुनते हैं तो उनका भी अंतकरण वृत्ति आत्मा के द्वारा प्रकाशित हो रहा है एक तदुक्तम भवती यहाँ ये तात्पर्य है श्रोतृ शरीरावच्छिन्न बौद्ध प्रत्यय साक्षी एक स्वम अर्थ श्रोता का शरीर अवच्छिन्न श्रोता का अंतकरण में जो बुद्धिवृत्ति होते हैं वो बुद्धि वृत्ति का जो साक्षी है वो हो गया तवम पदार्थ कहते हैं कि मैं जानता हूं ये मैं कौन है कहते हैं अंतकरण का वृत्ति को जानने वाला ये हो गया तवम पदार्थ और तद इतर सर्वशरीवच्छिन्न बौद्ध प्रत्यय साक्षी एकस्तदर्थ। अपने को छोड़ करके बाकी जितने प्राणी हैं वो लोग भी सब जान रहे हैं उनके अंदर में भी बुद्धि की वृत्ति हो रही है वो सब बुद्धि वृत्ति को जो जानता है वो साक्षी उसको कहा जाएगा तत्पदार्थ एक हो गया कि मैं जानता हूं ये हो गया तुम पदार्थ ये लोग भी जानते हैं कहते हैं वो हो गया तत्पदार्थ अभी एक आ गया तुम और दूसरा आ गया तत् ये दो आगे अभी कहेंगे दो चैतन्य हो गए आगे कहते हैं चिन्मात्रे व्यावर्तक धर्म अनुपलंभा विभक्तत्व च अनात्मि दोष प्रसंगात संभावितम एकम यहां तक देखेंगे चिन्ह मात्रे चिन्ह मात्रे चैतन्य मात्रे सात नंबर टिप्पणी क्या था अच्छा सात नंबर टिप्पणी देख लें एक पदार्थ है एक तत्पदार्थ है ऐसे दो क्यों कह दिए कहते हैं अर्थ बोध आनुगुण्याय एकमी एक साक्षिणम द्विराश्यन विवजति श्रोत्री शरीराजन तत् तोम अशी अहम ब्रह्म अश्मी इस प्रकार के वाक्य है ये अर्थ ज्ञान के लिए दो पदार्थ चाहिए एक तत् होगा एक तोम होगा एक अहम् होगा एक ब्रह्म होगा दो पदार्थ आएंगे और उसमें ऐक्य किया जाएगा ये वाक्यर्थ ज्ञान होगा इसलिए भी यहाँ टिकाकर दो पदार्थ दिखा रहे हैं ताकि अर्थ ज्ञान के लिए ये अनुकूल होगा दो पदार्थ दिखाएंगे आगे उससे अर्थ ज्ञान होगा जो लोग नए हो आप लोग थोड़ा कठिन पड़ेगा क्योंकि ये तो भाई दसवीं कक्षा का बात चल रहा है सर तो जब पहला कक्षा पढ़ेंगे तब ये कठिन लगेगा किंतु आप लोगों के लिए यही साधना है कि समझ में नहीं आने पर भी बैठ पाना मन को नियंत्रण रख पाना ये बहुत बड़ा साधना है जिनको थोड़ा थोड़ा पहले संस्कार होगा उनको तो छह महीना लगेगा पंक्ति खोजने में कहा भाषी में चले गए कहाँ टीका में चले गए छह महीना लगेगा कम से कम और जिनको संस्कार नहीं है उनको तो एक साल लग सकता है उतने दिन ये साधना की समझ में नहीं आने पर भी बैठ पाना सो नहीं जाना ये बड़ी साधना तमस को दूर रख पाना ये छोटा बात नहीं है इसलिए उसके लिए उद्यम करना महाराष्ट्री कभी कभी कहते हैं नींद बहुत जोर आ गया चुपचाप बैठ जाइए प्राणायाम कर लीजिए अंदर अंदर दूसरों को पता नहीं चलेगा ये नींद को हटाने का ये सामर्थ्य चाहिए अगर तमस रहेगा तो फिर गुणाती तो सत्व से अतीत तो होना तो ये तो स्वप्न की बात है इसलिए ये सब साधना भी करना है जैसे थोड़ा लघु पढ़ेंगे तो हमारा काम हो जाएगा कि कहाँ ईको एन एच लगा कहाँ एच ओ लगा कहाँ वृद्धि रेची लगा ये खोजना है ये क्या कहते हैं वेदांत हो तो बात की बात है इसलिए महाराज कहते हैं पांच साल तक तो न्याय व्याकरण पढ़ना है पांच साल के बाद वेदांत तो पढ़ना है तब तो वेदांत तो वास्तविक समझ में आता है तो इसलिए इसी प्रकार की चलना है महाजनो ये न गत सपंथ जैसे कहते हैं ऐसे चलना पड़ेगा हम बुद्धिमान है हम तिरंदाज है हम करितकर्मा है हम तो रातों रात सब कर लेगा तो ऐसे जैसे तेज चलाएंगे गाड़ी और रास्ता में नहीं रहेगा और ओवरब्रिज से नीचे चला जाएगा इसलिए सावधान अर्थात तो जैसे मार्ग बताया गया है ऐसे ही चलते हैं ऐसे ही चलना है तो धीरे धीरे चलना है देखिए पंक्ति चिन्ह मात्र दो पदार्थ कहा गया कि तुम पदार्थ कि तत्व पदार्थ किंतु चैतन्य तो एक है एकम एव एक अद्वितीयम कहा गया तो अभी उसमें दो कैसे कह दिए तो इसके लिए आगे स्पष्ट करते हैं टीका में चिन्ह मात्रे व्यावर्तक धर्म अनुपलंबात चैतन्य में भेद करने के लिए कोई धर्म नहीं है अर्थात तोम पदार्थ को तत्पदार्थ से भिन्न करने के लिए वास्तविक कोई सामर्थ्य नहीं है और अगर विभक्तत्व अगर वास्तविक अलग भी हो जाएगा एक तो तोम पदार्थ में अगर मेरे से एक भिन्न चैतन्य आ जाएगा तो उसको भी मैं कह देगा क्या क्यों मेरे से वो भिन्न है अहम कितने हो सकते हैं एक होगा जहां वम आवाम कहते हैं विग्रह कैसे कहते हैं अहम च अहम च अहम च आवाम होगा और क्या विग्रह देते हैं अहम च अहम च तुम च आवाम मैं और आप दोन, मिल, दोनों दोनों मिलकर के हम दोनों अहम च अहम च नहीं कह पाएंगे तो विग्रह भी उसी प्रकार दिया जाता है ये देखेंगे कहाँ शायद अस्मद युष्म का ना ना ना। ये शायद जहाँ आरंभ हुआ भुआदि का वहाँ टिप्पणी में दिए हैं तो जहाँ कहेंगे कि अहम भवामी अगे आवाम भवावह भवा वो कौन है कहते हैं अहम छ तुम छो इति आवाम भव अर्थात चैतन्य में भेद नहीं हो पाएगा एक तो मैं हो गया मैं अगर आत्मा हो गया और मेरे से जो भिन्न होगा वो भी आत्मा होगा क्या अनात्मा हो जाएगा इसलिए कहते हैं चैतन्य में अगर भेद कहेंगे तो अनात्मि दोष प्रसंगात तो बाकी जिसको तत्पदार्थ कहेंगे वो तो अनात्मा हो जाएगा अनात्म होने से जड़ हो जाएगा ये दो हेतु दे दिए चैतन्य में व्यावर्तक धर्म नहीं है और दो चैतन्य मानेंगे तो एक तो आत्मा हो जाएगा दूसरा तो अनात्मा हो जाएगा जड़ हो जाएगा ये संभा इससे संभावितम एकम इसलिए त्व और तत् ये दोनों एक ही हैं। और ये जो एक हुआ कहते तदेव ब्रह्म इति वो जो ब्रह्म है वही तम इति वाक्य जो बुद्धि वृत्तौ अविषयतया प्रकाशते वाक्य जो बुद्धि वाक्य से वेदांत तो वाक्य से जो बुद्धि बुद्धिवृत्ति बुद्धि अंतकरण के वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं और ब्रह्माकार वृत्ति में ब्रह्म प्रकाशित होता है घटाकार वृत्ति में क्या प्रकाशित हो होगा घट और ब्रह्माकार वृत्ति में ब्रह्म प्रकाशित होगा किंतु घटाकार वृत्ति में जो घट प्रकाशित होगा वो मैं घट इस प्रकार की ज्ञान होगा वहाँ तो भिन्नत्व ना किंतु ब्रह्माकार वृत्ति में अविषयतया प्रकाशते कैसे उसका स्वरूप दिखाते हैं ब्रह्म अस्मि मैं ही हूं ब्रह्म इस प्रकार के ज्ञान होगा यस्मात तान अन अच्छा भाष्य में दो नंबर नौ नंबर का है संभावित प्रसंगात प्रसंगात के ऊपर अच्छा हा संभावितम इति अनुमितम इत्यर्थ जो टीका में दिया ना संभावितम अर्थात में एकत्व तो संभावित संभावित अर्थात तो अनुमित तथा प्रयोग साक्षी एको धर्मा धर्मा एक भाव चाहिए नावर्तवा हाँ हम लोग देखे थे इसको व्यावर्त हम लोग का तो व्यावर्त है भ्यावर्त अच्छा व्यावर्त भावत हाँ ठीक है इसमें तो व्यावर्त भावत दिया है तो ये व्यावर्त शब्द का वित्पत्ति थोड़ा देख करके कल स्पष्ट करेंगे मतलब व्यावर्त होने से ऋतु वर्तने धातु से अगर घई कर देंगे तो व्यावर्त बन जाएगा तो किंतु किस अर्थ में इसको थोड़ा स्पष्ट करें कल आज में देखा नहीं टिप्पणी ये टिप्पणी व्यावर्तधर्मावात् तो व्यतिकेण घटादिवत साक्षी अविभक्त आत्मवा तद्वत अच्छा दो प्रयोग दो देते तथा चयोगौ प्रयोग अर्थात अनुमान साक्षी एक व्यावर्तधर्मावात्त साक्षी एक है क्योंकि व्यावर्त धर्म नहीं होने से व्यतिरकर्ण घटाधिपत व्यतिरिक दृष्टांत तो दिए व्यतिरेकर्ण जहाँ व्यतिरिक दृष्टांत तो देंगे वहां किसका अभाव दिखा करके किसका अभाव दिखाएंगे साध्य का अभाव दिखा करके हेतु का अभाव तो साक्षी एक व्यावर्त धर्म व्यावर्त धर्म अभावत घट में घट एक होगा जगत में नहीं होगा वहां एकत्व का अभाव हो जाएगा एकत्व तो का अभाव होने से व्यावर्त धर्म अभाव तो ये नहीं होगा उसमें व्यावर्त धर्म आएगा घट में एक घट से दूसरा घट भिन्न होगा तो वहां एक नहीं होने से व्यावर्त धर्म अभाव का अभाव हो जाएगा अर्थात तो व्यावर्त्य धर्म आ जाएगा और दूसरा अनुमान देते हैं साक्षी अविभक्त आत्मत्वाद तदवत तद्वत अर्थात व्यतिरैकण घटाधिवत तो घोटा विभक्त है क्यों अनात्मा है आत्मा नहीं है सद्याभाव होने से हेतु हुआ ये दोनों ही ये केवल व्यति की अनुमान दिया व्यावरत धर्म अभावत्यावर तक तो, तो यह व्यावर तक धर्म अभावत होने से थोड़ा ठीक होता है किंतु बड़े मरीज का पाठ व्यावरत ही है हम लोग भी देखे थे तो फिर भी इसको थोड़ा कैसे उसका वित्पत्ति लिया जाएगा देखेंगे थोड़ा अच्छा आगे भाष्य में बोधम बोधम प्रति बोधम प्रति बोधम प्रति बिप्सा सर्वप्रत्यय व्याप्त्यर्थ तो बोधम जो मंत्र में दिया प्रतिबोध उसका विग्रह दिखाते हैं बोधम प्रति बोधम प्रति इति बिप्सा विप्सा अर्थात तो कात् संबद्धम इच्छा जैसा कहते हैं द्वारम द्वारम अटति भिक्षु अर्थात तो प्रत्येक घर में जा रहे हैं वृक्षम वृक्षम सिंचति देव देवम सिंचति इसको कहते हैं भिप्सा मंदिर में गया तो जितने सारे देवताओं का विग्रह है सब में अभिषेक किया इसको कहते हैं देवम देवम सिंचति इसको बिप्सा कहते हैं कात्सने न संबद्ध इच्छा सर्वत्र संबंध करने का इच्छा तो है, ये क्यों कहते हैं कहते हैं सर्व प्रत्यय व्याप्ति अर्था प्रत्यय अर्था बुद्धिवृत्ति सारे बुद्धिवृत्ति को प्रकाशित करता है ये साक्षी इसलिए विप्सा कहते हैं अर्थात तो हमारे अंदर अंतकरण में कोई एक वृत्ति हो जाएगा घट ज्ञान हुआ पट ज्ञान हुआ सुखो हुआ दुखो हुआ और हमको पता नहीं चला ऐसे नहीं होगा बौद्ध ही सर्व प्रत्यस तप्त तो लोहवत नित्य विज्ञान विज्ञान नि्यविज्ञानस्वत्म विज्ञानस्वभाषास्दन्य अवभाष्चात् तद विलक्षण अग्निपत्पलभ्यत ते द्वारी आत्मा आत्माधे प्रत्या बौद्धा बुद्धेर इति बौद्ध सर्वे प्रत्या प्रत्यार्थत ज्ञान अंतकरण की वृत्ति ये अंतकरण के जितने वृत्ति होते हैं ये सब तप्त तो लोहवत जैसे हम लोह का गोला दस रख देंगे अग्नि में वो तो सभी लाल हो जाएंगे हो जाएंगे तो सभी ये लोहा का गोला में हम कहेंगे कि सभी में अग्नि प्रविष्ट हुआ है इसी प्रकार की तप्त तो लोहवत अर्थात लोह अग्निना यथा तप्त इसी प्रकार की ये जितने सारे अंतकरण की वृत्ति होते हैं परिणाम होते हैं सब नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा के द्वारा व्याप्तवा आत्मा हो गया नित्य विज्ञान स्वरूप नित्य है और विज्ञान स्वरूप भी है ऐसा नहीं कि आत्मा का विज्ञान स्वरूप कादाचित का कभी जानेगा कभी नहीं जानेगा इस प्रकार नहीं है नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा आत्मा तेन व्याप्त आत्मना व्याप्त होने से विज्ञान स्वरूप अवभाषा तो जैसे अभी ंड अग्नि के द्वारा व्याप्त हो करके उसमें लौह पिंड में अभी जलाने का सामर्थ्य आ जाएगा जब अग्नि के द्वारा व्याप्त नहीं था उसमें जलाने का सामर्थ्य लोहपिंड में था नहीं था अभी जब अग्नि के द्वारा व्याप्त हो गया उसमें सामर्थ्य आ गया इसी प्रकार की जो बुद्धि वृत्ति है वो चेतन है जड़ है जड़ होने पर भी जब वो चैतन्य के द्वारा व्याप्त तो हो जाता है वो भी चैतन्य जैसा लगता है अर्थात दूसरों को प्रकाशित कर देता है इसी को कहते हैं विज्ञान स्वरूप अवभासा विज्ञान अर्थात चैतन्य चित चित स्वरूप बद अवभासा चित स्वरूप जैसे अवभाषंते अर्थात यहाँ शब्द का तात्पर्य ऐसा है चित्त स्वरूप बद अवभाषा है तो जड़ किंतु चैतन्य जैसा अभी लगते हैं और तद अन्य अवभाष्च आत्मा तद पद से पूर्व में जो लिया गया बुद्धि वृत्ति ये सब जड़ हैं जड़ वही हो गया अन्य अन्य अर्थात आत्मा से अन्य तो ये सब जो जड़ हो गए अन्य हो गए इनका अवभाष होता है जिससे ये जड़ों का अवभाष किससे होगा आत्मा से तो हो गया तद अन्य अवभाष बुब्री है तद समानाधिकरण अन्य ये सब जड़ उन, उनका अवभास होता है ये बौरी है वो आत्मा हो गया और जो आत्मा हो गया ये तद आत्मा तद विलक्षण तद से किसको ले सकते हैं तो ये जड़ जितने अनात्मा जड़ तो जड़ विलक्षण अग्निबद्ध उपलब्य थे ये जो आत्मा है वो अग्नि जैसा और ये जो अंतकरण में वृत्ति में जो चिदाभास है वो लौहपिंड में होने वाला अग्नि जैसा दिखने वाला अग्नि जैसा ते न ते द्वारि भवंती हमको अगर कोई एक तप्त लोहपिंड दिखा लाल दिखता है हमको निश्चय होगा कि ये किसी अग्नि का संस्पर्श से ही लाल हुआ है इसी प्रकार की ये अंतकरण की वृत्ति सब जड़ होने पर भी अभी ये वस्तु को प्रकाश कर देते हैं प्रकाश जैसा लगते हैं कहते हैं इनको कोई ना कोई पास में है जो प्रकाशित तो कर रहा है ये सब बुद्धिवृत्ति जो कि प्रकाशमान दिख रही वो द्वार होंगे आत्मा का ज्ञान में अच्छा टीका में हाँ अच्छा ओ मित्रह मित्र संगोरिक मन इंद्रो इतिहास द्वारा ये जी